संक्षिप्त महाभारत द्रोण पर्व राजा गए भरत और पृथु की कथा और की की नारद जी कहते हैं, राजा रथ के पुत्र गए भी मृत्यु सुनी गई है उन्होंने सौ वर्ष तक अग्निहोत्र किया था और प्रतिदिन होमा वशिष्ठ अन्न का भी वे भोजन किया करते थे इसे अग्निदेव ने प्रसन्न होकर राजा को वर मांगने के लिए कहा तब यह वान मांगा मैं तप ब्रह्मचर्य व्रत नियम और गुरुजनों की कृपा से वेदों का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ दूसरों को कष्ट पहुंचाए बिना अपने धर्म के अनुसार चलकर अक्षर अच्छा धन पाना चाहता हूँ प्रतिदिन ब्राह्मणों को दान दूं और इस कार्य में, में मेरी अधिकारिक श्रद्धा बढ़े अपने वर्ण की कन्या से मेरा विवाह हो वह पतिब्रता रहे और उसी के गर्भ से मेरे पुत्र उत्पन्न हो अन्य दान में मेरी श्रद्धा बढ़े तथा धर्म में ही मन लगा रहे मेरे धर्म कार्य में कभी कोई भी ना न ऐसा ही होगा यह आदमी जो अंतर ध्यान हो गए राजा को उनकी सभी अविष्ट वस्तुएं प्राप्त हुई और उन्होंने धर्म से ही शत्रुओं पर विजय पाई सौ वर्ष तक बड़ी श्रद्धा के साथ वर्ष पौमासन तथा चातुर्माश आदि नाना प्रकार के यज्ञ किए और उन्हें प्रचुर दक्षिणा दी वे प्रतिदिन प्रातः काल उठकर एक लाख साठ हजार गौ दस हजार घोड़े तथा एक लाख करते थे यज्ञ में मणिमय रेत वाली सोने की पृथ्वी बनाकर ब्राह्मणों को दान की थी समुद्र नदी नद वन द्वीप नगर राष्ट्र आकाश तथा स्वर्ग में जो नाना प्रकार के प्राणी रहते हैं वे सब उस यज्ञ की संपत्ति से तृप्त होकर कहते थे राजा गय के समान दूसरी किसी का यज्ञ नहीं हुआ है उन्होंने 36 योजन लंबी और 30 योजन चौड़ी, चौबीस बनवाई थी ये पश्चिम के क्रम से बनी थी वेदियों पर मोती और हीरे बिछे हुए थे ये सब वस्त्र और आभूषणों के साथ ब्राह्मणों को दान की गई। यज्ञ के अंत में भोजन से बचे हुए अन्न के पच्चीस पर्वत शेष रह गए थे यज्ञ में रस की नदियां बहती थी कहीं वस्त्रों के ढेर लगे थे तो कहीं आभूषणों के सुगंधित की राशि भी देखी जाती थी। उस यज्ञ के प्रभाव से राजा गए तीनों लोकों में विख्यात हो गए सिंह ये राजा गये तुमसे और तुम्हारे पुत्र से सर्वथा बढ़ चढ़ कर थे जब वे भी जीवित नहीं रह सके तो तुम के लिए शोप करो। सुना है संस्कृति के पुत्र को सुधा के लिए कच्ची और पक्की रसोई तैयार करके जिमाते थे राजा रंथदेव प्रत्येक पक्ष में सुवर्ण के साथ हजारों बैल दान करते थे एक एक बैल के साथ सौ सौ बहुत होती थी साथ ही आठ आठ मुद्राएं दी जाती थी। इनके साथ और के समान ही होते थे। नियम उन्होंने वर्ष तक था। वे ऋषियों को घड़े, आसन सवारी महल मकान वृक्ष तथा अन्न धन दिया करते थे ये सब वस्तुएं सोने की ही होती थी देव की वह अलौकिक समृद्धि देख कर वेताओं ने इस प्रकार उनका किया है। हमने कुबेर के भी के घरों में समान धन का भरा पूरा भंडार नहीं देखा फिर के यहां तो कैसे सकता कैसे? उनके यहां जो कुछ था सब सोने का ही था उसे भी उन्होंने यज्ञ में ब्राह्मणों को दान कर दिया उनके दिए हुए हव्य और कव्य को देख देवता तथा तो पिदर प्रत्यक्ष ग्रहण करते थे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 बांध लेते और उन्हें घसी उठते रहते थे अजगरों के दांत तोड़ देते और भागते हुए उन्हें, उन्हें सब जीवन का इस प्रकार दमन करते ब्राह्मण इनका नाम सर्व दमन रख दिया राजा भरत ने यमुना तट पर सौ सरस्वती के कुल पर तीन सौ और गंगा के किनारे चार सौ अश्वे यद किए थे उन्होंने पुनः और और राजसी यज्ञ किए, दक्षिणा दी गई थी, फिर अतिरात्र करके लाख यज्ञों का अनुष्ठान किया शकुंतला नंदन ने इन सब यज्ञों में ब्राह्मणों को बहुत सा धन देकर संतुष्ट किया संजय भरत भी तुमसे और तुम्हारे पुत्र से सर्वथा श्रेष्ठ थे जब वेदी मर गए तो तुम्हें अपने पुत्र के लिए संताप नहीं करना चाहिए महर्षियों ने राष्ट्रीय जिन्हें सम्राट पद पर, पर अभिषिक्त किया था महाराज पृथ्वी को प्राप्त हुए उन्होंने बड़े यज्ञ से इस पृथ्वी को खेती के योग्य बनाकर प्रसिद्ध किया इसके उन, इसलिए उनका नाम पृथ्वी हो गया पृथ्वी के लिए यह पृथ्वी कामधनी बन गई थी इस पर बिना जो ही खेती होती थी उस समय सभी गाँवे काम धनु समय पत्ते, पत्ते में मधु की वर्षा होती थी कुछ में होते थे सुखद और कोमल इसलिए प्रजा उनके ही वस्त्र और उन्हीं पर सहन भी करती थी वृक्षों के फल अमृत के समान मधुर और स्वादिष्ट होते थे प्रजा इनका ही आहार करती कोई भी भूखा नहीं रहता था सभी निरोग थे सबकी इच्छाएं पूर्ण होती थी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 और मनोवांछित भोगों के द्वारा समस्त प्राणियों की कामनाएं पूर्ण कर उन्हें तृप्त किया पृथ्वी पर जो कुछ भी पदार्थ है के के में ब्राह्मणों को दान किया उन्होंने छाछठ हजार सोने के हाथी बनवाकर ब्राह्मणों को दान किए थे सोने के पृथ्वी भी बनवाई और उसे मरियों से विभूषित करके दान कर दिया वे तुमसे और तुम्हारे पुत्र से श्रेष्ठ थे किंतु जब वे भी बोला तो मौन रह गया उसे इस प्रकार चुपचाप बैठे देख नारद जी ने कहा राजन मैंने जो कुछ कहा उसे सुना न कुछ तो समझ में आया या नहीं जैसे शुद्ध जाति की स्त्री से संबंध रखने वाले ब्राह्मण को कराया हुआ श्राद्ध भोजन नष्ट हो जाता है इसी प्रकार मेरा यह सारा कहना व्यस्त तो नहीं हो गया उनके ऐसा कहने पर सिंधा ने हाथ जोड़कर कहा मुने प्राचीन उत्तम उपाख्यान सुनकर मेरा संपूर्ण शोक दूर हो गया अब मेरे हृदय में तनिक व्यथा नहीं है बताइए अब मैं आपकी किस आज्ञा का पालन करूँ नानक जी ने कहा बड़े सौभाग्य की बात है की तुम्हारा शोक दूर हो गया अब तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो सिंह ने कहा आप मुझ पर प्रसन्न है नारद जी ने कहा, तुम्हारे पुत्र को पशु की भांति व्यस्त ही मार डाला है वह नरक में पड़ा कष्ट पा रहा है अतः मैं उसे नरक से निकालकर तुम्हें पुनः वापस दे रहा हूं व्यास जी ने कहा इतना कहते ही वह अद्भुत कांत वाला सिंह का पुत्र वहां प्रकट हो गया मिलकर राजा को हुई। का पुत्र अपने धर्म के पालन द्वारा सूर्य और हुआ था उसने रणांगल तो में हजारों शत्रुओं को मौत की घाट उतार कर सामना करते हुए प्राण त्याग किया है योगी निष्काम भाव से यज्ञ करने वाले और तपस्वी पुरुष जिस उत्तम गति को पाते हैं तुम्हारे पुत्र ने भी वही अक्षय अच्छा गति प्राप्त की है अब चंद्रमा के स्वरूप को प्राप्त हुआ है वह विल अपनी अमृतमय केरणों से प्रकाशमान हो रहा है उसके लिए शोक करना उचित नहीं है इस प्रकार सोच समझकर तुम धैर्य धारण करो शोक करने से तो दुख ही बढ़ता है लेकिन बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह शोक का परित्याग करके अपने कल्याण के लिए प्रयत्न करे मृत्यु की उत्पत्ति और उसके अनुपूर्ण तपस्या की बात सुनी ही है मृत्यु के लिए सब प्राणी एक से है ऐश्वर्य चंचल है यह बात सिंधिया के पुत्र के मरण और जीवन की कथा से स्पष्ट हो जाती है इसलिए राजा धीरे अब तुम शोक न करो यह कहकर भगवान व्यास वहां से अंतर ध्यान हो गए तदनंतर राजा ने प्राचीन राजाओं की यज्ञ संपत्ति सुनकर मन भी मन उनकी प्रशंसा की और शोक त्याग दिया फिर यह सोच कर अर्जुन से मैं क्या कहूंगा चिंता में पड़ गए